तत्स्वरूप में उच्चतः उनके स्वरूप का एक कथन करने जा रहे हैं ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान वे दो प्रकार से होते हैं एक तो व्यक्त होते हैं या सूक्ष्म होते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप के गुणमय ही है गुणों से भिन्न कुछ भी नहीं एक खलु अमी त्रेध्वानो धर्म वो जो तीन काल रूपे मार्ग को प्राप्त किए हुए सकल जो धर्म है वर्तमान जो उनमें से वर्तमान है और बाकी जो तो कौन अतीत और अनागत उनमें जो वर्तमान है वो क्या है वो व्यक्तात्मानो षोडश विशेष रूपा व्यक्त रूप वाले वो हैं जो सोड विशेष रूप है वर्तमान वर्तमान अध्यय प्राप्त किए हुए धर्म वे, वे हैं जो व्यक्त स्वरूप में विद्यमान है सामने हमारे अनुभव का विषय और विभिन्न इंद्रियों का अनुमान का प्रत्यक्ष अनुमान शब्द अर्थाप अनुपल परमाणों का विषय भूत जो सामने अभिव्यक्त पदार्थ है वह सोलह प्रकार का विशेष जो पदार्थ है वही क्या है पर शब्द से व्यक्त शब्द से कहा गया व्यक्त धर्म है वो और सूक्ष्म धर्म कौन सूक्षात्मान सट अविशेष रूपा अतीत अनागता एक वर्तमान और बाकी दो इकट्ठा कर दो जो अभिव्यक्त नहीं है अतीत और अनागत वो अतीत और नागत रूपण विद्यमान कौन है वही सूक्ष्म वस्तु है सूक्ष्म धर्म है ये कितने हैं षठ अविशेष रूपये अविशेष मत महत्व से लेकर के छठ गिन्ना माज अहंकार आदि जो है ये छह वस्तुएं हैं जो कि आपके कैसे हैं वो वे कहतेष रूप है सूक्ष्म तो अभिव्यक्तों अतीत अतीतता को प्राप्त स्वरूप वाले होया हुए कृत्यन्मय से और लगातार ऐसा परिणाम होते रहता है कि अनागत भी होते रहते अतीत अनागत के चक्कर में सदाव पड़े रहते हैं और वर्तमान हो जाते हैं तो आपका अनुभव का, का विषय बन जाता है इस प्रकार से ये जितने भी धर्म जो पूर्व में विचार कर रहे थे अब तारूपा वर्तमान अतीत अनागत काल से परिच्छ रूपा जो धर्म वस्तु विशेष है घटपटाजी सारा संसार वो उसका दो भाव विभक्त के समझा दिया एक व्यक्त है दूसरा सूक्ष्म व्यक्त 16 है और जो सूक्ष्म छ है 16 और छाइस का संपूर्ण जगत पा गया।, गया ना केवल प्रकृति और पूर्व चौबीस तत्व मानते और ईश्वर को योग में लेकिन वास्तव में जो बाईस का बाईस क्या है वो तीसरे ही है गुण मूल प्रकृति वो चलो कुछ नहीं है इसलिए कहते हैं सर्वम इदम गुणा सन्निवेश विशेष ये सारा का सारा जो बाईस तत्व तो तो बताए गए एक गुणों का सन्न विशेष विशेष मात्र है संस्थान विशेष रूप है जैसे मिट्टी का संस्थान विशेष क्या है घड़ा घड़ा और कुछ नहीं मिट्टी है लेकिन एक विशिष्ट आकार में हमने उसको प्रदान कर दिया आकार प्रदान कर दिया सोना वे क्या है आभूषण क्या चीज है यह सोने में प्रगत आकार विशेष मात्र संस्थान विशेष मात्र है उसी प्रकार से जगत का समस्त कार्य गुणों का आकार विशेष मात्र प्रतीत हो रहा है इसे सर्वम विदम गुणा नाम विशेष विशेष मात्र मिति परमार्थ तो गुणात्मा नमार्थ तो सारा जगत गुणमय है हम लोग मायामय कहते हैं और गुणमय कहते इतना और जो गुणमय है जो मायामय है बात को एक ही है माया भी त्रिगुणात्मक ही है गुण में हमारे मत में भी बन, गया। बात बन गए बात एक ही बन गई लेकिन बस इतना अंतर है वो गुण में वस्तु तो नित्य मान रहे हैं यह मिथ्या और ये भी कहेंगे वास्तव में कैसा है ये भी उसको विनाशी कहा का इसलिए कार्या तो जितना पास्तव आप देख रहे हैं वो विनाश इसलिए इनमें मोह ममता ना करो वैराग्य करोगे तभी कैवल्य प्राप्त होगा इसलिए कैवल्य के लिए सब भूमिका बांध रहे ना सारी कहानी बता रहे तथा शास्त्रानुशासनम वार्षिकण्य आचार्य कृत ष्टि तंत्र नाम ग्रंथ में उन्होंने बात लिखा है गुणाराम नाम परम रूपम न दृष्टि पथ वृक्षती तो दृष्टि पथम प्राप्तम तन्मायेव छकम उन्होंने कहा गुणों का जो वास्तविक रूप है परम रूप है जो वह किसी की भी अनुभव का विषय नहीं हो सकता न दृष्टि दृष्टिपथम छित प्राप्त होती किसी भी काव्य भी अनुभव का विषय नहीं हो सकता मूल प्रकृति के कार्य रूपा आपका चित्त स्व कारण स्वरूप को विषय बनावे ये नहीं हो सकता जो वो है केवल अपना कारण में लय हो सकता है वो कारण का ही प्रकाशन नहीं कर सकता चित्त मित्र क्षमता नहीं कि वो बुद्धि जो तत्व है वह अपने कारणभुता माया अविद्या को प्रकाशित कर दे विद्या क्या करती है वो बुद्धि को अविद्या सहित नष्ट कर देती है इसलिए जो अविद्या है माया है गुण है उनको आप किसी भी प्रक्रिया से विषय अनुभव नहीं कर सकते किसी भी इंद्रिय से नहीं किसी भी प्रमाण से नहीं, नहीं। अत जो आप के अनुभव का विषय तरीके क्या है यह तो दृष्टिपथम प्राप्त जो आप के अनुभव का विषय को प्राप्त है यह समस्त जो बाईस के जो जगत है कह क्या है तब माया इव सुकम माया माया भी जो माया बना के दिखा रहा है उस माया के समान अत्यंत तुच्छ विनाशी है वास्तव में है नहीं जो कुछ भी है वो दो ही है कहेगा अंतर वेदांत में और इनके मत मतलब में क्या है दो है एक पुरुष दोनों नित्य दोनों स्वतंत्र अहम कहते जो कुछ भी है वह एक ही है एक यदा तो सर्वे गुण खत्म एक शब्द एकम इंद्रियमित प्रश्न उठेगा ये सब कुछ गुणात्मक ही है आप ये क्यों नहीं कहते ये आत्मकमात्मक है, है, है। व्यवहार कैसा हो रहा है एक शब्द एकम इंद्रियम व्यवहार कैसे हो गया शब्द रेद आदि कहा से आ गए सत्वर गुणभेदी मानो इन सारी चीज को फिर गुणों से इनका व्यवहार करनी चाहिए तो ये जो विशिष्ट व्यवहार हो रहा है एको अयम घट एको अयम पट एक अनेक वस्तु व्यवहार कर रहे हैं आप सब कुछ गुणात्मक की है तीन के लग चौथा व्यवहार होना नहीं चाहिए या तो सत्य या तो में बात चौथा रहते जाएगा और विशिष्ट गां से आएगा से आए? सब गुण में है तो ये प्रश्न पूछा चेत तब तक गुणा नाम अंगांग भाव सर्व गुणों में गौण मुख्य भाव से अंगांगी भाव से ये सारी व्यवस्था हो जाती है लाते हैं परिणाम उसकी जो एकत्र गुण, गुणों का जो परिणाम है ना उसमें आपके एकत्र की बुद्धि हो जाती है परिणाम एकत्र वस्तु को सबसे अपने ग्रहण वस्तु तत्व गुणों का एक रूप में परिणाम होने के कारण आप वस्तु को तत्व रूपे निकत्र तत रूपे ग्रहण कर लेते एक घट है ऐसे ग्रहण कर ले नहीं तो मृत का ही है ना सारे शरीर मिट्टी है क्यों नहीं बोलते, है, मेरा बोलते हो मेरा शरीर को मिट्टी बोलते हो डांटोगे उसको अरे जल गया वाले मिट्टी हो जाए तो बात बाद की बात देखा जाएगा अब जो मैं मिट्टी नहीं हूँ यही बोलते सर पंचभूत आत्मक नहीं है उसको अपने विशेष रूप ग्रहण कर रखा है यही होता है कार्य रूपाता के रूप में परिणाम हुआ इस गुणमय वस्तु को आप पृथज एकत्र रूपेण, विशिष्ट रूपेण अनेक गुणादियों से युक्त तो ग्रहण कर लेते हैं भाष्य प्रख्या क्रियास्थितिशीला गुणान ग्रहणात्मक नाम कर्णभावे नहीं का परिणाम श्रोत्र प्रख्या क्रिया और स्थिति सत रज और तम स्वभाव वाले इन गुणों का तो गुण भी कैसे है ये ग्रहणात्मक है ग्रहणात्मक के जो गुण है ग्राही और ग्रहित्री आदि भावे न परिणाम होकर दिखाई देगा ग्राही और कर्ण भाव से प्राप्त ग्रहणात्मक तो के जो गुण है ग्राही और करणात्मक तो भाव को प्राप्त करता हुआ पुरुष में ग्रहित ही उस पुरुष का भोग दे देंगे ग्रहित रूप में परिणाम नहीं होते ग्रहिता तो पुरुषी है इसलिए कहते हैं ये जो ग्रहणात्मक तो गुण है सतर स्तम स्वभाव वाले ये क्या हो गए करण भावे करण भाव से एक परिणाम वाला हो गया तब आप नाम का देंगे ये स्रोत इंद्रियम चक्ष इंद्रियम प्रश्न इंद्रियम ऐसे से नाम दिया ग्राह्यात्मक नाम क्या शब्द भावे न एक अपना और वही गुण ग्राह्यात्मा से क्या हो जाएगा शब्द के परिणाम को प्राप्त हो गया गुणों का दो रूप है ग्रहणात्मक गुण और ग्राह्यात्मक गुण ग्रहणात्मक गुण जो है वो इंद्र रूप परिणाम को प्राप्त हो रहे हैं और ग्राहियात्मक तो गुण जो है शब्दाजी के विषय परिणाम को प्राप्त गुणों में ही दो स्वरूप हो गया यदि उनका स्वभाव सतम स्वभाव वाले गुण है वो अपने आप में दो स्वरूप वाले फिर बन जाते हैं एक ग्रहणात्मक आप तक ग्रहण ग्राही भेद रूप में परिणत होता हुआ प्रणाम को प्राप्त हुआ इंद्रिय और इंद्रिय के विषय रूप धारण करते हुए पुरुष नामक ग्रहिता को भोग देना मोक्ष देना इनका काम बन शब्द भावे एक परिणाम शब्दो विषय होती तब शब्दात्मक एक परिणाम जब हो जाता है तब व्यवहार करते हैं ये शब्द है शब्दात्मक विषय है और यही शब्द का धीरे धीरे क्या होता है पहले इसने शब्द और ले लिया शब्द तन्मात्रा है श्रोत इंद्रिय है। बढ़ते स्थूल पृथ्वी तन्मात्रा और वह घरण इंद्रिय होगा तो गुण गंध होगा फिर उससे और आगे स्थूलता होंगी इनकी इसे धीरे धीरे आगे तक तो। ले जाने के संक्षेप में बोल देता है शब्द आदि नाम मूर्ति समान जाती मूर्ति मैंने ठोसपना कहा शब्द आदि तन मात्राओं से आरंभ करके मूर्ति समान जाती है नाम एक अपना काठिन्यता के अनुरूप मूर्ति के मैंने मूर्तिभाव मैंने क्या मूर्तिभाव ठोसपना जो पृथ्वी का धर्म है ना ठोसपना जो काठिन्यता पृथ्वी का धर्म है ये वो काठिन्यता के रूप अनुरूप जाति वाला एक परिणाम बन जाता है इसका नाम आप क्या कहेंगे पृथ्वी परिमाणो हो तन मात्रा वयव हो पृथ्वी का तनमात्र स्वरूप होता पृथ्वी का परमाणु है ये इत्यादि शब्दों से प्रयोग करेंगे फिर वो और स्थल होते जाएगा तब तो घटपटा दे बन जाएंगे शांच का परिणाम अरे ना फिर वे सारे परमाणु रूपा जिस तनम रूपा है परमाणु रूपा है वे फिर मिलेंगे फिर सब मिलकर के एक स्थूल परिणाम को प्राप्त हुआ जिसका नाम कहते को लंबा चौड़ी पृथ्वी हो गई है लंबी चौड़ी है ना ये पृथ्वी? और इस पृथ्वी में भी फिर गौ हो गया वृक्ष हो गया पर्वत हो गया इतम आदेश गुण उनकी इस तरह से परिणाम को लेकर के व्यवहार करते जा रहे हैं गुणों का परिणाम की स्थूलता के ऊपर निर्भर है यदि जब गुण है वो अति सूक्ष्म है उसके बाद को प्राप्त हो रहा है लेकिन को भी हम अति स्थूल का दृष्टिकोण हम क्या व्यवहार कर रहे हैं उनको सूक्ष्म कर देते परमाणु को हम लोग सूक्ष्म कर देते हैं तन्मात्राओं को सूक्ष्म कह देते हैं वो भी वास्तव हमें गुणों का स्थूल रूप है इन व्यवहार में हम लोग एक घटपटराधे की दृष्टिकोण से उनको सूक्ष्म में गुणों को क्या कहना पड़ेगा वो आती सूक्ष्म आती इंद्रिय अतियो तो, तो महा आती हो जाएंगे। इसे पहले कह दिया न दृष्टि में अपने अनुभव विषय नहीं होता हो इसलिए कदापि गुण केवल अनुमान कर लिया जाता है हा इसके देखो तो बड़ा गुस्सा हो रहा है इसका जो रजोगुण बढ़ गया है इसका कार्य को देखकर आप कारण का अनुमान भले कर लेते हैं ना जैसे बड़े नजन मन लगा हुआ है बढ़ गया है है लगता आज है इस प्रकार से आप व्यवहार से जो है क्रियाओं को देखते हुए केवल जो लक्षण बताए हुए हैं प्रख्या जो क्रिया स्थिति इनके आधार पर आप मान लेते है लेकिन गुण वास्तविक गुणों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता इसी प्रकार तो प्रतिगृष्ठ है ना इसी प्रकार समझ लिया इन्हीं तर्मात्राओं से जल आएगा स्नेह अग्नि है औष्ण वायु है प्राणित्व आकाश है अवकाश दानानी उपादाय सामान्यम एक उपाधा सामान्यारंभ समाधेय इस प्रकार है जल अग्नि वायु आकाश सभी में समझ लीजिएगा वे अपने, अपने स्वरूपों को संग्रह करते हुए वो इकट्ठे हो जाते हैं एक सामान्य रूप ठोस को ले आते हैं फिर अंत तक तो एक विशेष विपाक आप कर एक करफल अनुरूप एक भोग्य रूपे न उपस्थित हो जाते जल भी भोग रूप उपस्थित हो गया अग्नि भोग रूप में उपस्थित हो गया कई बार होता परेशान हो जाते हैं आप चाहते जल्दी बढ़िया रोटी बना दो ये लकड़ी जलती नहीं फू फू फू करते रहो नहीं आग, आग जलती नहीं है है लकड़ी तो वही फूकने वाले आप ही हैं कल भी आपने जलाया बढ़िया जला और आज नहीं जल रहा है क्या बात है अब तो ये मानना पड़ेगा ना आवे करफर भोग के अनुरूप वो आज उसका परिणाम का रूप भी बदल गया बदलते रहता है अपने कर्म फल का भोग के अनुरूप सब बदलता है इसरे करते देखो वो जो होते क्या एक तो विपाक आरम्भ समाधे हा एक परिणाम इस तरह का होता है जो कि आपके कर्म फल के अनुरूप आरंभ हो जाता है इसलिए यहाँ आकर विपाक शब्द भी जोड़ दिए में ने तो पहले से एक परिणाम सीधा बोल सकते थे एक परिणाम हाँ। पहले बोले बार बार यहाँ करके एक परिणाम एवं नास्ती किंतु तक परिणाम विपाका रूपेण ऐसा सब जगह समाधान कर लिया इस प्रकार से इन्होंने अपना मत तो सिद्ध कर दिया जगत है वस्तु है वो गुणात्मक है इतना ही है और विनाश अगर अपने गुण रूप वापस किस हो जाते। देन है जगत है भाई वस्तु है इमान जानती मानते सब मानते मिथ्याल चीज है ना है अब इसलिए आप बहुत खड़ा होगा नहीं महाराज विज्ञान से भिन्न कुछ नहीं है विज्ञान वादी बौद्ध उनका सिद्धांत है विषय विज्ञान से भिन्न नहीं होता अब उसका मत खंडन करने के लिए ये वास्तव इतने भाष्य जो है ना यहाँ जिन्होंने इस सूत्र में जोड़ दिया लोगों ने छपाने वालों ने वास्तव में इतना भाष्य पूरा अगला जो पैराग्राफ है जो प्रघटक है वो अगले सूत्र का अवतरण अवतरिका है अगले सूत्र में इसका जवाब दे रहे हैं यह पूर्व पश्चिम उत्पादन करेंगे सिद्धांत थोड़ा बात कह देंगे वास्तव में इसका सूत्र अगला सूत्र जवाब नास्त्यर्थो विज्ञान विसहचरों तु ज्ञानम अर्थ विसहचरम स्वप्रालो कल्पितमिति मिति अनया दिशा देखो भाई इस विचार के दृष्टिकोण से समझ में आता है हमें विज्ञान को छोड़कर के अर्थ घटपटाज आदि विषय नाम बिल्कुल नहीं है ज्ञान वी विसचरो अर्थो नास्ती ज्ञान को छोड़कर करके ज्ञान के सहभावित्व को छोड़कर वी विसहर सहभावी नहीं विगत सहचरत्म विगत सहभावितम ज्ञान को छोड़कर विषय नाम का को कोई स्वतंत्र वस्तु हो हम वो नहीं मानते क्यों देख लो अपने खुद के स्वप्न को स्वप्न में क्या देख रहे हैं कहे अस्तित्व ज्ञानम अर्थ विसह चरण स्वपराध्यो स्वराधियों में हम क्या देख रहे हैं अर्थ रहित तो केवल ज्ञान वापस हो रहा है तो कोई अर्थ है नहीं नाशहार है ना कुछ भी नहीं फालतू कल्पा है वहां ज्ञानी ज्ञान चल रहा है वृत्ति ज्ञान चल रहा है अर्थ नाम का वस्तु वास्तव में नहीं तोगा तत्व रथ रथ योगा सब बनाया है इसने हुआ सृष्टि कर लेता है अनुभव तो कर लेता अरे आपने अनुकूल प्रतिकूल सब बना लेता है वो बाद अलग ये बनाता है स्वयं अरे देश काल पर इतने तो तो मिथ्या करने के लिए उतना है लेकिन देश काल कोई नियम ही नहीं होता है कोई भी चीज कहीं भी बना सकते हो आदमी तो हवा में महल कलरा कर खड़ा कर रहे थे गंधर्व नगर नगर खड़ा कर रहे गंधर्व नगर तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है एक जो सब चित्र भी है आपका काल है देश है अवकाश है? है ये सब एक दूसरे में परिकल्पित है जैसे आप टीवी में एक टीवी तो दूसरी टीवी दूसरी में तीसरी टीवी एक बार दिखाते हैं ना एक केन्द्र एक चल रहा है कोई आपत्ति नहीं और कैसे रहेगा पूछेगा तो क्या उसका जवाब है है है प्रकाश की महिमा है से प्रकाश महिमा दिख रही है हमें तो यहां पर भी ऐसी आत्मज्योति की महिमा है सारा स्वयं बल्ले बोला ना वहां पर स्वयं सब गुमरा फिर खा रहा है बना बना करके कहते यहाँ पर भी ऐसा है बोलते ज्ञान भी क्या है ज्ञान के अलावा वे वस्तु नाम का चीज है आगे। आगे। आगे। नहीं यथा स्वप्न इसलिए उसके अनुमान विषया न सन्ती विज्ञान असहभावित स्वप्न दिवत स्वप्न ज्ञान सत्वी तषयभा स्वप्ने ज्ञान तत्र विषयाभावा स्वप्न ज्ञान विषय नहीं होता इसे ज्ञापन हो गया वास्तव विषय है नहीं क्यों क्योंकि ये ज्ञान के असहभावी है सहचरी नहीं होते हेतु न समझे विज्ञान असहभावित स्वप्न आदिवत स्वर विषयवत यह अनुमान बौद्धों ने बाह्य वस्तु का जागरूक में भी खंडन कर डा वस्तु ही नहीं केवल विज्ञान धारा चल रहा है और विज्ञान धारा ही में दो विभाग करनी पड़ती है इसलिए एक का नाम आलय विज्ञान है दूसरा नाम प्रवृत्ति विज्ञान है आलय विज्ञान दृष्टा हो जाता है और प्रवृत्ति विज्ञान उसका दृश्य बन जाता है जैसा भी आप गुणी दो प्रकार के हो जाते हैं एक ग्रहणात्मक है ग्राह्यात्मक है उसी प्रकार से विज्ञान दो प्रकार हो जाएगा एक और दूसरा दृश्य रूपा और दृश्य रूपा प्रवृत्ति विज्ञान में दो भाग कर दो एक इंद्रिय रूपा ग्रहणात्मक एक घटपटा शास्त्र विशुद्ध ग्राह्यात्मक मान लो तो क्या दिक्कत है एक कल्पना विज्ञान में सारा हो रहा है विज्ञान से कोई वस्तु नहीं है नया दिशा यह वस्तु स्वरूप अपन वत इस प्रकार से जो लोग अभियान सिद्धांति बोलेगा जो लोग वस्तु के स्वरूप का बिल्कुल खंडन कर दे रहे हैं ज्ञान परिकल्पना मात्र वस्तु स्वप्न विषय पर मम न परमार्थ दोस्ती थी ये आहू। जो हैं, ज्ञान इस परिकल्पना परिकल मात्र है वस्तु स्वप्न विषय के समान परमार्थता जगत राम का वस्तु बाह्य है ही नहीं ये आहू तो ये वस्तु ये वैसे ही होवे उनके बाद श्रद्धा का विषय भले ही होवे लेकिन प्रत्यप्रम इधम स्व महात्म वस्तु खत्म प्रमाणात्म के विकल्प ज्ञान बलिन वस्तु रूप उत्सुज तदेव बल पंत श्रद्धे वचन हा वे कैसे श्रद्धे वचन वाले हो सकेंगे अर्थात उनके वचन पर कोई श्रद्धा कर नहीं सकता क्यों उस मुझे तथा तो इत्यादि से कह रहे कि जो ये कैसे हैं वस्तु स्व प्रतिप्रसित वस्तु अपनी महिमा से घटपटा सारा वस्तु हमारे अनुभव में आ रहा है जो बाह्य जगत है आपके चाहने पर आपके चाह के अनुरूप हो रहा है क्या कुछ यदि विज्ञान से भी वस्तु नहीं होता तो विज्ञान में आपकी मर्जी है या नहीं विज्ञान अपने अनुकूल क्यों नहीं करता प्रतिकूल क्यों विषय कल्पना कर रहा है विज्ञान ही कल्पना करता है शनि विज्ञान रूप आप ही कल्पना कर रहे हो तो आप ही कल्पक हैं तो स्वानुकूल कल्पना कीजिए ना और कोई दूसरा ही नहीं व्यवस्था देने वाला वासना और तो सब कुछ तो विषय ही है ना असर तो जगत यह वस्तु है विज्ञान से भिन्नना पड़ेगा ना इसे अन्य जब कोई निमित्त ही नहीं रहोगे व्यवस्था देने की के लिए तादृश के प्रति तो शनि विज्ञान अपने मरीज जो चाहो कल्पना करे हम लोग क्या निमित्त है क्यों वासना मानते हैं भी मानते हैं ना आगे कर्म अलग है आपकी वासना है ये सारी चीज अलग अलग है पूर्व प्रज्ञा की कहा है ना आपको आपके वासना अलग होती पूर्व प्रज्ञा नाम से कर्म आपका अलग होता है सारे के आधार पर जो आप सब कल्पनाओं का जो हमारी कल्पना नहीं हो पा रहा है ये हमारे हम उसके अधीन हो रहे हैं वो हमारे अधीन नहीं तभी संभव है जब विज्ञान से भिन्न वस्तु मानोगे लेकिन विज्ञान से भिन्न जब वस्तु नहीं मानते हो तो न वासना गया। विज्ञान से ना कर्म रह गया न कुछ भी रह गया। इसलिए उत्तरवर्ती बौद्धों ने देखा ये हमारे दर्शन बिल्कुल गड़बड़ है कुछ व्यवस्था नहीं बन पाता ढंग इसलिए वसुबंधु जो पुनः भगवान के अवतार मानते उनको उन्होंने अपना अलग ही सब कथा कर एक समृद्धि नाम का चीज मान लिया समृद्धि विज्ञान माया वो को देता है और वही समृद्धि विज्ञान को ढक करके सारा जगत का निर्माण करता है पूरा वेदांत जिसे आ जाते हैं यहां विचार भेद निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार सूक्ष्म सगुण साकार स्थूल चार प्रभेद करते वो भी वो अलग अलग नाम नाम परिनि, नाम से अलग-अलग नामिष्टे चार चेतने का टीका लेकर बड़ा विस्तार मैंने तो उनको भी यहाँ तक आना ही पड़ता है न कोई रास्ता तो है नहीं किसको निर्माण कर विज्ञान से बिन कुछ भी नहीं रह गया और निर्वाण किसका तो होना है विज्ञान तो नित्य मुक्त है तो बंधन में कौन डाले जब कोई दूसरा हो तो बंधन में डाले उसको अनाजिक काल में समृति ने बंधन में डाल दिया अंत मानना पड़ा उनको उसी समृति का निर्वाण करने के लिए सारी साधना और निर्माण की बात हो रही है व्यवस्था देने के लिए उन्हें भी अंत में सब कल्पना करना पड़ जाता है स्वीकार करना पड़ जाता है माया से परिकल्पित है मानना तो जो स्व महात्म से प्रतिप्थापित वस्तु कथम अप्रमाणात्मक विकल्प ज्ञान बलेन क्योंकि आप कहेंगे विज्ञान शून्य कुछ भी है इसका मतलब क्या शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्यो विकल्प केवल विज्ञान के साथ जब बोल रहे हैं लेकिन वास्तवस्तु है नहीं विकल्पात्मक ज्ञान होगा और विकल्पात्मक ज्ञान यह है अप्रमाणात्मक है, है न प्रत्यय विपर्य वास्तव सबसे आपने लिया प्रमाण विपर्य विकल्प और प्रमाण के बाद जितने विचारों वास्तव में अप्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाण वस्तु है विपर्य भी अप्रामाणिक हो जाता है और आपका विकल्प भी अप्रामाणिक है और निद्रा भी अप्रामाणिक है स्मृति भी अप्रामाणिक है अप्रामिकाप कहीं भी नहीं आता इनमें कहीं भी इसलिए नहीं विकल्पात्मक ज्ञान पर आधारित होकर के आप जो कह रहे हो वस्तु स्वरूप ही नहीं है तो उखाड़ के फेंक दिया आपने वस्तु वस्तु स्वरूप सृजया तदेव आप उसी का लाभ करता हुआ आपके वचन कैसा कैसे श्रद्धेय वचन हो सकती है बताइए क्योंकि आपने विकल्प ज्ञान के दृष्टिकोण से उसको वस्तु तो को स्वीकार किया ना वस्तु शून्य है वो विकल्पात्मक ज्ञान में क्या यही होता है शब्द ज्ञान का अनुपात भी कह रहे हैं आप वस्तु शून्य भी कह देते हैं शब्द ज्ञान का अनुसरण कर रहा है उसको कोई ना नु कोई रूप तो है शब्द ज्ञान का भी अनुसरण कैसे होगा संभव है, इसे वो जो बाई ये तो नहीं है का विषय एक तरफ पहले आपने तो सामने दिखाई देखते घट तो को भी स्वीकार कर रहे हो और फिर कहते हो कि ये जो चीज है वह विकल्प ज्ञान का विषय होने के नाते है ही नहीं ये परस्पर विरुद्ध बात के कथन को कौन स्वीकार करेगा इसे कहते कथन तद तदेव अपलपन पहले जो मिला उसको सर्जन करके फिर उसका अपलाप कर देते हो ऐसे को कोई स्वीकार नहीं कर सकता कुतश्चेत अन्यायम ये अन्याय आप कैसे कर सकते हो बताओ इसलिए हमारे मत में क्या है वस्तु सामने चित्त भेदात तयोर विभक्त पंता हा। दोनों अलग अलग मानना ही पड़ेगा ज्ञान और ज्ञान का विषय को यो ज्ञान विषय पृथक पंथा विभक्त पंथ मैंने दोनों के पृथक अस्तित्व माननी पड़ेगी क्यों वस्तु का समान होने के बावजूद भी ज्ञान भिन्न हो जाता है विज्ञान मैंने वस्तु ही नहीं होता एक वस्तु और सभी का समान ज्ञान क्यों नहीं होता सकल अच्छा विज्ञानों को समान ज्ञान होना चाहिए ना घटात् वस्तु है उसकी चार पच्चीस आदमी खड़े हैं और पच्चीसों आदमी इस घट को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कोई कहता है छोटा है हमारे काम के लायक नहीं है कोई कहते बड़ा है हमारे काम के लायक नहीं है कोई कहता लगता है कच्चा है कोई कहता नहीं बहुत पक्का है लग रहा है ये हैं? कोई कहते दस रुपए के लायक है कोई कहते नहीं पांच रुपए के लायक है, है, है अरे बात चीज तो वही है कैसी तरह बात बढ़ गए जैसे पचास दृष्टान एक ही औरत खी है कोई उसको बहन दृष्टि से देखता है कोई पत्र कोई मौसी बोलती है कोई जबुआ बोल रहा है कोई कुछ कह रहा है क्या है औरत नाम की चीज ही नहीं है सकल विज्ञान एक से देखना चाहिए ना हर एक विज्ञान अलग क्यों देख रहा है इसे वस्तु का समान होने पर भी चित्र व विज्ञान में भेद देखने को मिल रहा है अतएव आपको मानना पड़ेगा ज्ञान ऋषि दोनों अत्यंत भिन्न वस्तु है बहु वस्तु बहुचित स्व महात्म प्रतिपस्थापित में कहते ना वो स्व प्रतिष्ठ है घट अपने आप प्रतिष्ठित है वह न मेरे कल्पित है ना आप सबके कल्पित हो सकते है कोई भी वस्तु पुस्तक है अगर सब मिलकर के पुस्तक बोलेंगे तभी पुस्तक होगा क्या और सब मिलके कहेंगे पुस्तक नहीं ये घड़ा है तो घड़ा हो जाएगा ये समाजवाद के सिद्धांत की विफलता का मूल कारण ही है वही कहते हजार आदमी मिलकर के हजार बार एक झूठ को सच करके बोल दो तो झूठ भी सच हो जाएगा झूठ कैसे सच हो जाएगा ये हजार बादमी हजार बार लाख साल तक भी बोलते रहे तो झूठ तो झूठी रहेगा। झूठ ही जाएगा उसका परिणाम लेकिन उसी आधार पर वो अपना ठोक बजाकर बोलने लगे यहाँ वही कहते हैं क्योंकि बहुत चित्तों को आलम्बन विषय का विषय भूता जो एक वस्तु सर्वसाधारण है वह तत्काल नई का चित्पित एक चित्त से परिकल्पित नहीं कर सकते उसको नाप देने के चित्र परिकल्पित वह अनेक चित्त से परिकल्पित भी नहीं कर सकते स्व महिमा में प्रतिष्ठित है माननी पड़ी उसको वो घट अपने आप में रह रहा है उसको अपने अलग अलग आदमी अलग देख रहा है यदि एक चित्त परिकल्पित है तो अन्य चित्तों का विषय नहीं होनी चाहिए अनेक चित्तों से कल्पित एक वस्तु है तो सभी चित्तों को बराबर दिल करना चाहिए सभी ने मिलकर कल्पना की है ना जब सब मिलकर के कल्पना करते हैं यहाँ भी आप देखते हैं कोई गाड़ी है कार है वो जितने लोग मिलकर डिजाइन किए ना वो सब उसे एक तरीके से अभिमान करके बोलेंगे कि उतने लोगों ने मिलकर बनाया उसको कल्पना किया तो उसके प्रतिपादन सभी मिलकर के भले सब जानते भी हो गड़बड़िया तो भी नहीं बोलेंगे वो सब मिलकर यही बोलेंगे इससे बढ़िया दुनिया में दूसरा नहीं लेकिन आप जैसे पहुंचेंगे आप उसको देखेंगे थोड़ा चला करके फिर बताएंगे नहीं इसमें ये गड़बड़ी ये कमी है वो कमी है क्योंकि संसार में कोई चीज पूर्ण हो ही नहीं सकता अब लोग भ्रांति में रहते हैं ये बढ़िया है बढ़िया है अपेक्षित माननी पड़ेगी इसलिए इससे बढ़िया वो है अब अगली आएगी तो वो इससे भी वो बढ़िया मानी जाएगी और आप जिसमें इसको बढ़िया कहते हो कुछ दिन बाद वही वही घटिया होते जाता है इसलिए कहते हैं वो तो सब प्रतिष्ठा है भाई खत्म यह आपने कैसे निर्णय ले लिया क्योंकि वस्तु साम्य चित्त भेदात वस्तु का समान होने पर भी प्रत्येक जीव उसको अलग अलग ढंग से देख रहा धर्मापेक्षम चित्त से वस्तु साम्य अपनी सुख ज्ञानम भवती अधर्मापेक्षम चित्त का वस्तु सामी होने पर भी आप देख वस्तु वही है दस साल पहले हमारे सामने जब रसगुल्ला आवे कोई मीठा आवे तो हम उसको बहिया से खाते थे नहीं पुण्य की अपेक्षा था ना उस वुण्य था विशेष उसको खाने का तो पुण्य अपेक्षा से वही वस्तु हमें अलग ढंग से दिखता था और अब वही वस्तु हमें जर के दिख रहा है खाऊंगा तो शरीर के बिगाड़ देगा हमारा बड़ा भैया मजबूत हो जाएगा नहीं छोटा भैया मर जाएगा वो तो खानदान से आ रहा है ना वो तो बड़ा भैया है डायबिटीज हमारे छोटा भैया तो हम ही है इस बाह तो, तो पहले से पैदा होकर खानदान पर खानदान आ रहा है वो तो वो तो बड़ा भैया ही नहीं परदादा के भी दादा है वो इज्जत देनी पड़ती है संभालना पड़ता है उनको है ना कभी कोई चावल खिला दो मिठाई भी खिला दो उसको खिलाना पड़ेगा तो गड़बड़ कर देगा वो चीज वही है कोई अंतर नहीं लेकिन धर्मापेक्षम सुख ज्ञानम पूर्वम अधर्मापेक्ष तथय उसी वस्तु से दुख ज्ञान ज्ञान क्यों हुआ एक ही चित्त में ऐसा हो रहा है यदि आपकी चित्त का परिकल्पित है तो क्यों हो रहा है इसलिए आपको मनना पड़ गया उस चित्र विज्ञान से भिन्न कोई धर्म नाम का चीज है जिसके वजह से धर्मधर्म के कारण से सब व्यवहार में भेद हो रहा है और उसी वस्तु में अविद्यापेक्षता है मोढ़ ज्ञान मोह विशिष्ट ज्ञान होगा आपका उसमें मोह बन जाए अविद्या हो तो और सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाए सम्यक दर्शनपेक्षा उदासीन ज्ञान के बाद उसके प्रति उदासीनता हो जाती है महसूस होता कि भाई ये अच्छा है ये खराब है क्या उसी मोह है तीनों खत न सुख न दुख न मोह चीज वही चित्त भी वही लेकिन धर्म अधर्म अविद्या समय इन चार निमित्तों को लेकर के एक ही चित्र के द्वारा परिकल्पित वही वस्तु में हो यदि वो कल्पित होता तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा चित्र पर विज्ञान से भिन्न वस्तु है वह अपने आप में उपस्थित है लेकिन आपके अपने ही धर्म अधर्म अविद्या समय दर्शन के कारण से उस वस्तु में अलग अलग अनुभव करते सुख दुख मुह और उदासीन कस्य परिक देखो कस्य पर परिकल परिकल चित परिकलित करते बताओ किस कि परिकलित न्यचित्त परिकल अर्थेन अन्य चित्तों पर रागो युक्ता अन्य चित्त के द्वारा परिकल्पित कोई वस्तु हो उसके असर जो है दूसरे चित्र पर कैसे हो जाएगा जिस प्रकार से आपने स्वप्न देखा उस तो स्वप्न से आपको भय हो रहा है तो आपके स्वाप्र पदार्थ का असर दूसरे पर जिस पर, पर नहीं पड़ता है क्योंकि आप से परिकल्पित तद्दत ये बाई जगत विरोसे परिकल्पित वस्तु होते ये फिर तो उसका असर दूसरे चित्त पर नहीं होना चाहिए होता है क्योंकि आपसे परिकल्पित नहीं है आपने वास्तविक जागृत यह भी देख लो आप, आपने कल्पना कर कोई चीज बना भी दिया आपने ही बनाया आपकी कल्पना के रूप बनाया देख देख सब जलते हैं क्यों क्योंकि आपकी कल्पना कल्पना नहीं रह गई अब वह कल्पना वस्तुरूप धारण कर गया सब जैसे धारण कर गया उसको देखने वाले सम्बंधित होने वाले सभी के चित्त अपने धर्म अधर्म अविद्या सम्यक दर्शन आदि वजह से उसके साथ संबंध अलग अलग अलग हो जाएगा जब तक आपकी कल्पना कल्पना ही रह गई हो तो कौन जलेगा मान लो आप बैठे हैं और कल्पना कर ले बहुत बड़ा आश्रम बना है और बढ़िया चल रहा है ये है वो है लफड़ा सफा कर लो बैठे घंटों पर कल्पना कर लीजिए और कल्पना ही रह जाए वो कोई दूसरा मंडल शराब से, से जल जा गया कुछ नहीं साकार हो जाए बाहर में और सब फिर टांग खींचना शुरू कर देंगे बदनाम करना शुरू कर देंगे कोई अपना चिड़ी को भेज देगा कोई विशेष को खरीद कर भेज देगा कोई कुछ कर दे कुछ कर भरोसा नहीं क्या करो देगा साकार नहीं हो तब तक ठीक ठाक है सब मामला जहाँ साकार हो गया तो गड़बड़ोगे गड़ गड़। कि वस्तु से प्रतिष्ठ हो जाता है वो अनेक चित्तों के साथ अनेक प्रकार संबंध वाला होकर अनेक प्रकार के फल देने वाला बन जाता है इसलिए कहते देखो अन्य चित्र परिकल्पित जो वस्तु है अर्थ के द्वारा अन्य के चित्र राग हो जावे, ऐसा नहीं हो सकता तस्मात तो इसे मानना पड़ेगा वस्तु ज्ञान ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्न यो विभक्त इसलिए वस्तु और ज्ञान ग्राही और ग्रहण भेद से भिन्नता को प्राप्त हुए इन दोनों में वास्तविक विभाग को माननी ही चाहिए नान यो संधो जैसे इन लोगों का शांक का नहीं मानी जा सकती सांख्य पक्ष पुनर्वस्तु त्रुणम अब आई वापस अपने दर्शन में आ जाते हैं सांख्य पक्ष में इसलिए हम लोगों का क्या निर्णय वस्तु त्रिणात्मक है चलन चुन वृत्तम वा हमेशा परिणामी है गुणों का स्वरूप वृत्ति रूपेण परिणाम होते हुए चित्तों के साथ उनका है निमित्तानुरूप से चाह प्रत्यक्ष मान से तेन तेना चित और निमित्त के अनुरूप वही धर्म अधर्म अविद्या समय दर्शन रूपी निमित्त के अनुरूप प्रत्येक उत्पद्यमान प्रत्येका उन उन चित्तों के साथ में कार्य कांड भाव से संबंध हो जाता है